आज हम अकाल की समस्या से निपट नहीं पा रहे हैं और उसी के एक समाधान के लिए आपने परंपरागत तरीके का एक शोध इसी को हम लोग के सामने रखा है तो क्या पहले यह था कि परंपरागत तरीके से हम पानी की समस्या को अच्छी तरह सुलझा पाते थे और आज हम उससे बदतर स्थिति में हैं और क्या पर का आज कोई नया उपयोग आज के समय में हो सकता है क्या? और दूसरी बात भी पहले जो तरीका था पानी के समस्या को सुलझाने लिए उसमें सरकार कोई हाथ नहीं था ना ही सामूहिक तौर पर लोग उस समस्या से निपटते थे उसमें भी एक एक्सपर्ट ग्रुप रहता था जैसा कि आपने बताया उन लोगों के हाथ में था तो इसके एवज में ये एक फिलोस्रॉफिक काम तो था ही लेकिन भी था था प्रॉब्लम और इस समस्या को सुलझाने में लो में लोग बदले कुछ कुछ ना तो तो लेते ही कम्युनिटी तो वो क्या मेहनत करता लोगों के लिए और आज जो सरकार कर रही है पानी के समस्या को सुलझाने के लिए वो ठीक है वो पर्याप्त तो नहीं है लेकिन इसमें इसमें लोगों पे कोई लोगों का समस्या तो समाधान नहीं होता है लेकिन लोगों का इसमें भागी भी नहीं होता है तो ये हमारे परंपरागत तरीकों का अभी उसका कैसे यूज किया जा सकता है, है ये, ये कतई कहना नहीं है कि परंपरागत तरीके से जो काम होते थे तो वो जो है तो ये है तो कि कोई भी जो बस्ती भी आप बनाना चाहोगे या जिस किसी भी कारण से बनेगी उसके साथ में ये जुड़ी हुई समस्या होगी कि आपको पानी के सोच का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बिना हम बस्ती नहीं हो सकती उसके बाद में जो भी उस बस्ती के अंदर पहुँचता है उस बस्ती के रिश्ते उसके सबके पानी का रिसोर्स होगा साथ में है है मैं ये कहता हूं ये कहता कि कि हमारे सामने क्या दिक्कत की आती तू बात अधिकांश यदि आपको कलाओं के क्षेत्र में देखें शास्त्रीय जीवन की किसी भी पद्धतियों के अंदर देखें तो आपको एक चीज कारण से तो तो या किस किसम के अध्ययन से या किस तरह से यह कम्युनिकेट होता है कि सत्ता और सरकार उसमें मेरा अपना मानना ये है कि इस किस्म के जितने भी कार्य कलाओं के क्षेत्र के अंदर वो जलाशय राजाश्रय पर नहीं आज की तारीख में जिस किसी को भी हम परफॉर्मेंस आर्ट्स के फॉर्म्स के अंदर एक्सेप्ट करते हैं उस परफॉर्मेंस फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने का उसको डेवलप करने का या उसको प्रोटेक्शन देने का अगर किसी ने भी कार्य तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी जो जनाश्री थे उसी के माध्यम से थे राज्य उसी जगह बीच के अंदर है कि जब किसी में किसी किस्म की योग्यता हासिल और बहुत हो हो गया। अकबर अकबर के के दरबार में पहुंच बने। कहीं पे चुका था, उसको ने माने तो राज्य इस बात का जिम्मेदार नहीं था कि वो तानसेन को पैदा वो हमारे जनाश्रय के आधार पर इन तलाओं के चलने का जो तो प्रकार था उस प्रकार के अंदर विशिष्ट योग्यता हासिल कर लेने के बाद में के का क्या हुआ उसकी लड़की के क्या हुआ, उसकी का क्या हुआ उसकी जवानी का क्या हुआ की हिस्ट्री का एक दूसरे किस्म का पार्ट हम किसी किसी प्रकार से जब आज जो सरकारी कार्य होते हैं उस सरकारी कार्यो की बुनियादी चीजों को जब देखना प्रारंभ करते हैं तब तो हमारी नजर जो कार्य उसमें सत्ता ने नहीं करती थी उसकी तरफ हमारी दृष्टि करती है और जनाश्रय से पलटने वाले कार्यों की तरफ हमारी नजर नहीं जाती है नतीजा ये होता है कि हम जनता के ऊपर विश्वास की तरफ हम उनकी शक्ति में भरोसा नहीं करते हम योग्यता नहीं करते, उनके हमारे संबंधों के, के से पर वाली परिस्थितियों हमारा भरोसा चला जाता है और वो जगह कौन जानता है कि जो हमको किसी भी प्रकार तो का सोशल जो किसी प्रकार से फंक्शन करती है चुनाव तो है पंचायत तो है विधानसभा है यूनिवर्सिटी है ये है ये सोशल हैं सब हैं लेकिन अगर हमारे सब इंस्टीट्यूशन भी राजमुखी अगर हो गई या अपने कार्य को करने के लिए राजमुखापेक्षित को अगर हमने ग्रहण करना शुरू किया तो होगा परंपरा को इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर या हमारे सोसाइटी के अंदर हम राज्य से कभी रहे नहीं किसी कारण के न पीने कहानी के लिए रहे न हम हमारी कलाओं के लिए रहे न हमारे वस्त्रों के लिए रहे किसी चीज के वो मुझे लगता है कर है। तो तो तो तो तो नुण नुण है कि कि हमको करना के करने का मौका कल भाई ये सब काम डायरेक्ट रोक करके बात भी में के में की की। नहीं की, क्या एक में जो समझ है निश्चित रूप से संबंधित है लेकिन दूसरी तरफ जिसके साथ काम करते हैं जो ज्ञान की बात करते हैं उस ज्ञान का सोर्स कौन सा है किस तरीके से आप ग्रहण करते हैं ज्ञान कहते होती है वाले लोग या जिस किस्म का काम करते हैं उसी के बीच उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो रिश्ता उनके साथ हमारा तो कौन कर जाता है हमारे लिए गुरु की कहते हैं हम उनके चरणों में तो क्योंकि हमको ज्ञान देने वाला जब रूपमा गाती है तो उनको उस संगीत के समझाने वाले कौन और तो मेरे लिए वो गुरु के स्थान पर उससे मैं ज्ञान ग्रहण करता हूं अर्थात मैं न केवल इन कार्य पर वालों को केवल श्रद्धा करता हूं लेकिन उस व्यवस्था के अंदर वो, वो विश्वास हम अर्जित कर सकते हैं, हैं। हमको क्या, क्या दूसरी तरह से इसी प्रश्न को तो इस करके जाते हैं। क्या हम हमेशा शिक्षा देने वाले होंगे या कभी हम शिक्षा लेने वाले भी होंगे तो हम हमारे के अंदर वो ह्यूमिलिटी वो विनम्रता भी पैदा होना मैं आवश्यक मानता हूं कि हमको किस प्रकार के सोच अगर मैं घेदारी सामग्री अगर मैं करते हो एक साथ ब्ला रख सकूंगी तो इसके अंदर लोग अपने आप से अपनी समस्याओं को जूझने के लिए अपने आप से काम करते थे और वो ही होकर मैं नहीं कहता राज्य सरकार आज किस हिसाब से टैक्स वसूल करती है या उसकी जो जिम्मेदारियाँ जो आज डेमोक्रेटिक सोसाइटी के के लेवल पर लेवल पर जो स्टेट की जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियां किसी भी किस्म से कम हो जाती हैं वो कम नहीं होती हैं वो देखिए अपनी जगह पर निश्चित रूप से पाये हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी कहता हूँ आपने इतने तरह के कानून बना दिए कि जिन कानूनों के तहत तो हम जो बहुत सारा पार्टी आपसे कर सकते थे वो हम नहीं कर सकते आपने रिहायशी पट्टे की बात तो की तरफ जाए तो गाँव अपने बैठे हुए और एक आस पास बहुत सारा खुलासा है खेती बाड़ी होती है जहाँ पे मुमकिन कास्त जमीन है कास्त की जमीन है मगरा है जंगलायत है सड़क की जमीन है ये सब के है। उस पट्टे को आप बेच सकते बैठे थे तो उसको बेच नहीं सकते थे आप या उसके ऊपर आपको कर्ज लेना चाहे तो आप कर्ज नहीं ले सकते वो टाइटल आपके पास मिलता अब आपके पास में यह हक हो गया इस तरह का काम उसके जरिए जो लेकिन वेस्टर्न राजस्थान के अंदर पूरे ट्राइबल बेल्ट के अंदर कौन सी परिस्थिति कहाँ बैठा हुआ आते वो जिस ज़मीन के पर बैठा हुआ है या सदियों से बैठा हुआ है उसके बाद कोई पट्टा नहीं है उसके दो बच्चे वो एक उस पहाड़ पर चला एक उस पहाड़ पर चला इधर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जैसे मेरे गाँव के अंदर स्थिति क्या है कि एरिया जो है वो आप गाँव के एक छोट से दूसरे क्षेत्र पर जाओ तो बारह मील या पंद्रह मील इस तरह से जाओ मील से बीस मील मैं तो मील इतना बड़ा गाँव है बस्तनी है पाँच पाँच सौ घर कहाँ है चार घर भी आपको चार के मतलब दो घर ही एक जगह नहीं मिलते एक, एक, एक किलोमीटर तो तो कभी भी किसी भी पटवारी के दिमाग में आ जाए उनको उकड़ के बेच सकता है क्योंकि उनके पास कोई हक नहीं है वहां रहने का उनके पास कोई टाइटल नहीं है उस जमीन को नहीं तो बेच सकते हैं न उसका कोई हक उनके पास नहीं लेकिन अब गांव वैसे इलाकों में भी क्लस्टरों तो के तब जैसे वहां पर आबादी जमीन गांव की कौन सी कि जहां स्कूल की बिल्डिंग बन गई एक पटवारी का तो गोदाम कोई कोई बन, बन गया तो उस उतनी सी जमीन को रिहायशी जमीन कह रहा है बाकी रिहायशी जमीन वहाँ पे नहीं है तो ये पैटर्न मतलब अब किसी किसी रूप के तरह की जगह अपने पर्यटन से अलग अलग क्षेत्रों के समस्या अलग अलग लेकिन वो चल रही है उन सब चीजों को मतलब किस तरह से मिलाकर के देख तो जब चीजें जनाश्रय थी फंक्शन करते थे आज आप कि आप किसी भी जगह बसा लंगे जो या मेघालय जो बढ़ रहे और आज से भी चार सौ साल कम से कम इतिहासिक छात्रों बसे में साठ घर बसे में काम पे गोचर कोई पटवारी कोई तहसीलदार कोई भी अफसर किसी भी दिन आकर के उनको से नहीं निकाल सकता क्या? गोचर, तो हमको हूँ या मतलब कभी कलेक्टर साहब की गरज करता हूँ इस गोचर को आबादी में कन्वर्ट करके पटे छा हूँ लेकिन अब गोचर को कन्वर्ट करना किसी के हाथ की बात नहीं रही है और उसके अंदर बहुत आपको प्रेशर पुश चाहिए अच्छा जो गांव के दूसरे लोग हैं जो इनके जजमान हैं जो उस गांव की बस्ती के अंदर रहते हैं वो अपनी ढाड़ियों के अंदर रहते हैं कोई किलोमीटर कोई दो किलोमीटर कोई चार किलोमीटर एक का मकान यहाँ पे एक का मकान वहाँ पे एक और वो लोग गोचर को तोड़ने देना चाहते जो इन्हीं के जज्बान हैं वो गोचर को तोड़ने देना चाहते तो ये समस्या अब कानून आपके बीच में खराब हो बहुत सारे काम जो पहले आप सुविधा से कर लेते थे वो सत्ता ने खुद इस किस्म के कानून बना दिए वो किसकी रक्षा के लिए बना है, कि वापस आप इमोबल प्रॉपर्टी के मालिक हो सको किसी ऐसी जायदाद के मालिक हो सको जिसके अंदर खरीद फरोख्त की गुंजाइश हो सके जिसको रहन रखा जा सके वैसे कानून बना वैसे कानून बना के आपने इन सब लोगों के जो है एक दूसरे किस्म का सामाजिक रिश्ता पैदा कर पहले एक भील था उसके चार बच्चे हुए तो वो एक उस गया, एक उस गया, एक उस गया एक दो गया दो गांव आगे के कोई उसको लिए। अब उसको आपने बीघा ज़मीन कर दी मुफ्त में भी दे दी अब वो चार लड़के उसके जो है वो दस बीघा को छोड़ के कहीं जाएंगे बैठे रहेंगे और उसी दस बीघे के ऊपर बैठे रहेंगे अब उसके जरिए से प्रॉपर्टी के क्रिएशन के के ऊपर एक दूसरे किसम के सामाजिक रिश्ते उसके अंदर पैदा होंगे होने चाहिए नहीं होने चाहिए और निश्चित नी, रूप से देखने और समझने की बात है कि जब हम कोई भी कानून बनाते हैं तो कानून का बनाने के साथ ही सामाजिक रिश्तों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को जब तक हम नहीं समझेंगे महज ये कहना तो पर्याप्त नहीं होगा तो कि भाई जमीन दे दो तो क्योंकि उससे आप जिस किस्म की वायलेंट सिचुएशन पैदा करके वो वायलेंट सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक होगी बड़े प्रदेश की जो से हल निकल पाएगा तो कोई निकल सकता है नहीं निकल सकता इसीलिए लेकिन वस्तु स्थिति है कि उसकी वजह से सामाजिक के अंदर नए किस्म से नए किस्म के तनाव पैदा होते हैं और नए जो समय बढ़ेगा वो तनाव पैदा होंगे इसमें इससे होने की बात भी नहीं है, लेकिन स्थिति तो अभी समाप्त करेंगे और और और हैं अगले जब भी क्या ये भी आप वापस कम्युनिकेशन जल्दी बैठेंगे तो शाम वगैरह आदमी आ गए लेकिन मैं था। या रुपए की की से उस समस्या का हल और निदान करने की कोशिश करते हैं तो क्या कोशिश थी उन्होंने एक बार कहा तो हम तुमको साधन दे देंगे क्या कर मैंने कहा न डायरेक्शन तो कर सकते हैं न हम बैठ कर इसका जो प्रदर्शनात्मक है इसके संयोजन के अंदर हम कुछ कर सकते हैं लेकिन मुझे एक बात जानता हूँ कि किसी भी कठपुतली वाले के पास में पूरा जो सेट होना चाहिए वो तमीज़ का बना हुआ अच्छी किस्म से बना हुआ किसी के पास नहीं है न उसके पास तम्बू है अभी कहने को हम घाट काम में ले लेते हैं लेकिन इस के अंदर घाट से ज़्यादा कम्बा है सात मास का खेल है इसके अलावा कोई खेल नहीं तो मैंने कहा हर आदमी के पास अच्छी तमूड़ी हो अच्छी पपच्सों खूबसूरत बनी हुई हों अच्छे कॉस्ट्यूम्स हों उसके अंदर और जो ये खेल करते हैं वो क्योंकि इस खेल को बदलने के अंदर मेरा डर है जिस बात को आप बहुत जोर दे कह रहे हैं मैं उस बात से बहुत भयभीत हूँ क्योंकि मैं जो ही इस खेल को मैंने इसको दूसरी तरह से काम में लेना शुरू किया नहीं तो मैं पहला काम ये मानूंगा कि आप लोग सबसे पहले बाहर निकले अब मेरा भय अब मुझे भय दूसरे तरह के क्योंकि मैं ये देखता हूँ भाई पारंपरिक काम जो हिरेडिटी काम है बाप से बेटा सीख के जो काम करता है वो आने वाले कुछ स्थिति तक तो बाप के बेटे तक रहना चाहिए ये मेरी समझ है गलत हो सकती है लेकिन मेरी समझ ये है कि ये बाप से बेटे के पास जाने वाले जो कलाएँ हैं ये अभी उनके पास रहनी चाहिए कुछ और लंबे अररे तक ताकि ये बच जाए नहीं तो ये बचेगी नहीं ये तब मैंने कहा कि दस योजना ये बना सकते हैं कि हर आदमी को जितनी पुतले हैं जितनी भी कीमत आए हर परिवार को एक सेट अच्छा सा अच्छा पपेट का दो उसके साथ समझ ये रखो भाई कि उसको बेचे नहीं क्योंकि पपेट के पास नहीं पपेट पूरी है क्यों नहीं इसलिए आज यहाँ बिक गई कल वहाँ बेच दे कल वहाँ बेच दी वापस वो रिप्लेस नहीं कर सकता हर आदमी पपेट बनाने वाला नहीं होता तो एक हर को एक सेट दो उसके साथ में क्या करूँ उसके तीन चार रिश्तेदारों थे जमानत नत ले कि ये सेट को बेच नहीं सकता और जहाँ वो खेल करता वहाँ जाके वो खेल करे लेकिन उसके पास ये साधन हो तो तब ने वर्कआउट किया तो करीब तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार तो उन्होंने जब पहले बात की जब उनका अभी छः सेट बना के मैं छः परीक्षा बन दे दी और वो उसको करे लेकिन मैंने कहा मैं उधार भी नहीं दूंगा उसको तीन हज़ार का से उसके अगेंस्ट पे एक हज़ार रुपया देना पड़ेगा पच्चीस रुपया महीना दे करके और एक हज़ार रुपया वो वापस पे कर ये भी क्यों जिद करना चाहता था इसलिए करना चाहता था कि ये ना लगे कि ये मेरे मुफ्त में मिल गया तो उस हिसाब से कुछ उसको बोला, लेकिन वो हमारी योजना जो है वो जो ट्रस्ट थी वो पता नहीं अब वो कहाँ गए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ को हमने कहा कि इसी तरह से वो करें तो उनमें से उन्होंने कहा रूपायन संस्थान करें तो आपको ये भी मैं बता दूँ आपको पंद्रह वर्ष हो गए पंद्रह सत्रह वर्ष हो गए नाइनटीन सिक्सटी नाइन आपको एट्टी सेवन में सत्रह साल से हम लोगों ने यह तय किया कि हम सरकार से सिवाए हमको जो रेकरिंग ग्रांट संस्था की नौकरी करते उसके उस ग्रांट के अलावा कोई अर्जी नहीं देंगे और हमने अर्जी नहीं दी है अच्छा ये भी हमने तय इसलिए किया कि सरकार के साथ उस किस्म से काम करने में हमको दिक्कतें ज़्यादा नहीं कुछ तो हमारी कमजोरियाँ कि किसी उन कमजोरियों की वजह से हमको डर लगता था कि ये अगर पैसा लेंगे तो हमको कोई दिक्कत होगी तो हमने पैसा नहीं लिया और सत्रह साल से हमने किसी भी सरकारी दफ्तर को कोई अर्जी नहीं दी इसलिए हम सरकार की तरफ देखते थे एकेडमी ने उनसे कहा कि भाई हम उनको पैसा दे देंगे लेकिन रुपायन संस्थान को देंगे तो रुपयन संस्थान को देंगे हम जिम्मेदारी ले लेंगे तय आदमी हम आपको आदमी बता देते इन आदमियों को दे दो उनको बुला दो हम आपको छः बता देंगे ये छह आदमी हैं ये खैरती रहा ये शोतान जी रहे ये फलाना रहा ये फलाना रहा रह, तुम जानो तुम्हारा काम जाने हम कुछ ज्यादा फिर भी एक जिम्मेदारी के काम के लेवल के पे जैसे सारंगी और कामायचा बनाने का काम था एक था उसमें मेरे मार्ग ज्यादा थी क्योंकि सारंगी और कामायचा बनाने वाला आज अस्सी साल से कोई नहीं रहा उसमें से एक आदमी को मुश्किल से तैयार किया तो वो आदमी भी फंड नहीं तो मेरे तो सारंगी काम है बंदा बन हो तो जाए ये काम है चाहे सारंगी बंदाबंद हो तो गया चलेगी कैसे तो बननी तो ठीक है वो एक जिम्मेदारी मैंने ज़रूर ली उसके अंदर भी मैं कहा चेक सीधा किया लोगों के पास भेज दो वो काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं ये जिम्मेदारी मैंने दिया जो खड़े इस बात से आपको बताता हूँ समझते हैं समझते हैं इस दृष्टि से ऐसे बात नहीं अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ आप अगले साल ये मार्च खत्म होता है या मार्च के पहले ही आप जैसे वर्कशॉप की आपने बात की आप वर्कशॉप को किस तरीके से करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा को भी बना करके मुझको चिट्ठी दे मैं सच मैं आपकी वर्कशॉप का पैसा ला दूँगा आपको दूँगा उसका फिर हिसाब किताब जिम्मा आपका उसका काम को कराने का जिम्मा होता जैसे हम आपको बुलाते वैसे मुझको बुला लेना मैं आऊँगा बैठूँगा आपके साथ काम करूँगा लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी नहीं।, नहीं उसमें क्या होता है कि जहाँ भी हम कहते हैं ऐसा चाहिए या ऐसा कला साथ भी पैसे पैसे के, के तो, साथ में जोड़ना चाहिए लेकिन जहाँ भी बात आती है यहाँ का रूप लेते हैं तो दे सकते हैं काम आप जैसे करते हैं तो बहुत दे सकते हैं हर कोई दे सकता है गाँव में पैसे तो ला सकते हैं हम भी ला सकते हैं लेकिन उनके साथ में काम किस तरीके का होगा क्या होगा वो तो आप जैसे करेंगे ना जुड़े साथ जुड़ेंगे उसके साथ जुड़े उसमें आप अगर देख लो कि कोमल ने काम नहीं किया बिजी नहीं काम किया तो हमारा कान और दाग दोनों आपके आते चौधरी तो तो तो तो कोमल दाना जो एक बहुत ही व्यवहारिक जो सवाल खड़ा किया है ना आज एक बार बताइए आप जाते हैं आज उसमें आपकी मास्टरी आपका नाम ज्यादा या शंकर सिंह जी का नाम ज्यादा किसका नाम ज्यादा वो तो उन्हीं का होगा जो ज़्यादा भागदौड़ करेंगे आपके साथ जोड़ने की दशा में ला दिया गया थोड़े दिन बाद वो आपकी कला को एडॉप्ट कर लेंगे और आप तक पीछे रह जाएंगे और वो लोग आगे आ जाएंगे ये खतरा महसूस किया अब सवाल ये गिन साहब यहाँ दो दिन रहे उन्होंने कहा पपेटरी के लिए सीरियल वो बनाई है, या? मैंने साहब से कहा कि मैं ग्लो के सिलसिले में कोई काम करने को तैयार नहीं हूँ आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है ग्लो पपेट के अंदर आप फेंक दोगे और मेरी मेरीनेट पपेट को आप मार डालोगे मैंने, मैंने कहा मैं कोई काम करने को तैयार हूँ दागी की पुतली के अलावा कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि उसकी जगह हमारा कन्विशन गलत है उसके लिए मरेंगे घटेंगे कुछ भी होगा लेकिन धागी पुतने पर को कोई भी काम करो काम करने को तैयार है लेकिन तब मैं शंकर सिंह जी का खेल भी नहीं देखा तो आप लोग वहाँ तिलोनिया मैंने कहा कि भाई मैं ग्लोब प्रॉफिट नहीं करता क्योंकि ग्लोबल प्रॉफिट पर नहीं एग्री करने के और भी कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से है ग्लोबल प्रॉफिट आज डेवलप हुई है तो रूस के अंदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर उसके अंदर अरबों खरबों रुपया लगा है। हमने मैरीनेट पपेट के अंदर क्या है तो दस पैसे भी नहीं लगाया हम है। चाहते हैं मेरीनेट पपट नाच के और काम करके बता दे। कैसे बताएगी काम ये नहीं बता सकती और उसमें अरबों खरबों और वही अरबों खरबा हमारी इस दागी की पुतली को खा जाए तो मैं कहा था और कुछ मैंने इस हत्या के अंदर मैं शामिल होने को तैयार हूं अपने हाथ से मैं नहीं करूँगा ये काम किसने करें तो यह एक समझ का तरीका है लेकिन ये है कि शायद एक और बता देता हूं शायद दस साल से चौदह साल के बच्चे को हर साल पाँच सौ बच्चों को जो पेशेवर कला के कार्य को करने वाली जाती है उसके अंदर तीन सौ लड़कों को पाँच सौ लड़कों को स्कॉलरशिप दी जाती है पचास प्रति माह बच्चे को देते हैं पढ़ाई स्कॉलरशिप पपेट्री को सीखने का पचास रूपये नहीं पपेट्री को सीखने के लिए पचास रुपये सिखाने वाले को सवा सौ रुपये महीना ये स्कीम पहले थी पहले मुझे पता नहीं लगा फिर वापस मुझे पता लगा था जैसे इसको ये ये फिरोजी ये लड़का बैठा है इसको इस साल मुझे पता लगा पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास थी स्कीम फिर ये कल्चरल मिनिस्ट्री के पास गई और सी सी के पास गई तो ये गई नहीं गई मुझे पता नहीं लगा बीच में चक्कर में छूट गया वापस गए साल पता लगा तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हमारी यहाँ तुम इंटरव्यूज लो जोधपुर मिला सी सी वालों को इंटरव्यू करा के दस लड़कों का सिलेक्शन करवाया दस लड़कों का सलेक्शन करवा करके दस लड़कों को अब मेरे पास बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं कि जो म्यूजिशियेज के ऊपर बहुत अच्छे काम के नहीं है प्रोग्राम के हिसाब के काम के नहीं लेकिन याददाश्त बहुत है चीज़ें बहुत याद हैं तो अब मैं क्या करूँगी जो स्टेज पर जाने वाला वो तो अलग स्टेज पर जाओ जो स्टेज पे जाना वाला नहीं है जिसकी जानकारी है उसके मैं हरेक के साथ पांच पांच छोरे लगा देना चाहता हूँ पांच लड़के का मतलब है छह सौ रुपया, रुपया तो उसको गाँव में बैठा घरे और घर बैठा पर अपने बच्चे को सिखा रहा काम ये इसका आप आप भी है सबसे मैं तो कहता हूँ तुम्हारे बच्चे उसमें उन्हीं का हक है और किसी एक दूसरे को मिल ही नहीं सकता अब मैंने कहा कहीं पाँच सौ हिंदुस्तान भर के अंदर पाँच सौ लड़कों को स्कॉलरशिप देगा आप कर सकते हैं। उस जगह हमारे जैसे मूर्ख काम आ सकते हैं हमारा तो चलता है ना चमड़े का उस चमड़े के सिक्के के अंदर हम चला सकते हैं दस पाँच को ठेक तो ठेक देंगे ठीक होगा तुम्हेंगा नहीं चला तो वो काम हम कर सकते हैं उसके बाद में अठारह साल से पच्चीस साल के बच्चे उनको सीखने के लिए साढ़े सात सौ रुपया महीना स्कॉलरशिप पे बारह सौ रुपया महीना मेरा चार लड़कों को मैंने से दिलाई। उसमें तीन जनों ने फॉर्म ही भर के दी भेजा एक ने फॉर्म भर के पीछे पड़ा रहा फॉर्म भर के भेजा उसको मिल मिलती स्कॉलरशिप अभी सात दिन पहले उसको चार हजार रुपए का चेक में देखा है हाथ तो अब यह अगर इसके अंदर मतलब रुचि हो करना चाहो तो मतलब ये ऐसी कुछ चीजें को सूचना सूचना के अंदर है।, है तो वो थोड़ा बहुत जुड़ता जाए बड़ा आदमी भी करता रहे थोड़ा ठीक रहे काम की बात ये नहीं जो हम हमारे जो सी के अंदर आती हैं की तो हम भी भी भी ध्यान ध्यान रखते रखते दूसरा है, तो है तो हैं। लेकिन ये कुछ आप अपने जितना पैसा चाहिए मैं पहले पहले लाके जब मैं लेता जनवरी चल रहा है फरवरी और मार्च में जब आप आ जाए जीत दीजिए आप फरवरी मीटिंग है, है उस दिन पैसा पैसे तो, तो मिल सकते हैं आ, पैसे ज़िए। ज़िए। नहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आप जैसे हैं ना, वो इनको वृक्षोप की, की नहीं कर रहे ट्रेनिंग दिया जाए इनका वृक्षोप होने के बाद में इनकी कलाकारों की भी समस्या पूछी जाए उनका मतलब आपको आप क्या करना चाहते तो हो कैसे करना चाहते हो इसको थोड़ा सीखो इसकी तरफ दिमाग लगा अब कि क्या करना चाहता है वर्कशॉप के अंदर और और फिर उसके साधन चाहिए वो साधन जुटाते हैं उसके साथ हम जुड़ते हैं ये नहीं कि हम आपसे भाग के जा रहे हैं भाग के नहीं जा रहे हैं आप जिसको समझते हो कि ये आदमी हमारे साथ जुड़ना चाहिए उसको लाने का जिम्मा हमको जो समझ में आएगा हमको बताएंगे आपको कि मैं आदमी को जोड़ू हमारे साथ, तो साथ उसके लिए तैयारी बता उसमें कोई उसमें शिकायत हो जाए दिन तो फिर फिर आप लोग कहिए कहा हमको जितने जितने जितने भी समझ में आते हैं वो वो हम आपको टाइम टाइम के बताते रहेंगे ये ये को पे और सीसीआरटी वाला का का का का यंग का जितने। अब साल साल साल साल से के बच्चे मिलते हैं। वो बीस का होता है है तब तक मिलता जाता सुन रहे हो दो खतरे जो अभी तक की बातचीत में नजर आए एक खतरा कि जहाँ कलाकार और उसकी कला भूख से मर रही है एक खतरा कि जहाँ इसलिए किसी दूसरे को इंटरवेंट नहीं कराया जा रहा है किसी को दूसरे को प्रवेश नहीं कराया जा रहा है क्योंकि कहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के प्रवेश से कलाकार मर जाए अरे मरने का खतरा दोनों दिशा में है अब उन दोनों खतरों को महसूस करते हुए हम ऐसे एक विकल्प निकालें कि जिससे कलाकार भी नहीं मरे उसकी परंपरा भी बनी रहे जैसे ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया पांच 500 लोगों को एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कि 500 बच्चों को पचास रुपए महीने इस बात के लिए सरकार देती है कि वो कठपुतली सीखे तो पचास रुपए महीने की और साथ में 500 का मतलब 50 ऐसे बुढ़े कलाकारों को या 60 कलाकारों को ऐसे कोई उनके साथ में मिलकर जोड़ा जा सकता है साठ परिवारों के लिए तो कम से कम उस कार्यक्रम से भला हो सकता है उसको और भी एक्सटेंड करवाया जा सकता है और भी बढ़ाया जा सकता है ऐसी चीजें मिला करके कुछ चले और मुझे लगता है आप थोड़ा सा हम दूसरी तरफ बदले चौधरी जी की मनसा मुझे लग रहा है कि जो चौथी काफी समय ऐसे भी बात करते रहते हैं इनका जो गुस्सा है वो कई बार यहाँ नहीं मतलब तो यहाँ क्योंकि यहाँ कलाकार आए हुए हैं बाकी सब लोग आए हुए यहाँ तो निकला है लेकिन आमतौर पर ये मेरे साथ ही भड़क उठते हैं जब हम पफेट का काम करते तो इनका नफरत इस वजह से नहीं है कि हम कठपुली ना चलाएं लेकिन इनका कहना यह है कि आज तक ऐसी स्थितियाँ क्यों नहीं बनाई गई कि किसी ने बात नहीं की उस बारे में हमारे बच्चों के बारे में हमारे बच्चों के स्कूल के बारे में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हमारी भूख के बारे में जो भी कोई बात कर रहा है तो केवल अगर बात करने कटपुटली वालों के लिए बात करती है तो भोपाल रजिस्ट्रेशन करवा लो और भोपाल से रजिस्ट्रेशन करवा के भोपाल की सरकार लोगों कहती है कि आपको महीने के दस प्रोग्राम देते हैं और आप सीखर जिले में जाके प्रोग्राम देखे वो बारह और एक प्रोग्राम के बच्चे देते हैं अब जिस तरह से उनको भड़काया जा रहा है और जिस तरह से उनको गांव में से ले जाकर भोपाल पटक दिया या दिल्ली के आसपास पटक दिया या कलकत्ता के आसपास पटक दिया तो हमारी जिंदगी उस झुकी झोपड़ी की जिंदगी में ले जाकर क्यों पटक दिया? तो हमारे साथ कोई भी बैठ के बात करने को तैयार नहीं तो अगर हमारी जिंदगी के बारे में हमारी भूख के बारे में हमारे कैसे हम आपस में बैठ के एक मौका ऐसा मिले कि लोग आपस में बैठ के वर्कशॉप इस बात की नहीं करनी कि कटुल कैसे चलाए अगर इनका जीवन थोड़ा सा ठीक है कैसे हम ठीक अपने घर को चला सके कैसे हम हमारे बच्चों का भविष्य थोड़ा सा बचा सके कैसे वो जिंदे रहें कला की तो बात ही खत्म होगी अगर वो जिंदे रहेंगे तो कला जो भी रूप ले लेगी ले लेगी ले ले। और जिस रूप में निकलेगी निकलेगी क्योंकि अगर हम उससे इतने बड़े समुदाय में से अगर कला को बचाने की जहां तक कोशिश करेंगे पता नहीं हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे लेकिन जीवन नष्ट होगा तो सब चीज खत्म हो जाएगा अभी जीवन बचेगा तो जो भी कला रूप ले लेगी वो ले लेगी और अपने समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार कला अपना जन्म लेगी बात यह है चौथर्थिक की इन कलाकारों साथ इनकी आर्थिक समस्या के ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए जरूर बैठ के बात होनी चाहिए एरिया विशेष के लिए क्षेत्र विशेष के लिए कि नहीं पूछता जो जो की बात करते हैं तो कौन किसके पास समाधान है वो हाँ तो अब वो है कौन जिसकी तुम इशारा करे कौन है समस्या आती है जहाँ पेशेवर कार्य की जातियाँ हैं और जहाँ पे किसी भी चीज़ को सिखाने का क्रम पिता से पुत्र के माध्यम से है तो वो चाहे लोहारी का काम हो चाहे दर्जी का काम हो चाहे नाई का काम हो चाहे खाती का काम हो ये जो कार्य हैं कि जो इसी पद्धति से सिखाए जाते हैं अब उसके अंदर हमारा रिश्ता किस तरह का है मैं कहता हूँ कि ये साकर साहब जो बजा रहा है ये जैसे मेरे इस इलाके के अंदर सबसे अच्छा कमाई सब जाता मैं साकर का चुनाव इसलिए कर लेता हूँ कि ये एक्सिलेंट बजाता है मैं फिरोज को इसलिए चुन लेता हूँ कि ये दस साल का बच्चा होकर के एक्सेलेंट रोड बजा है एक्सिलेंट गाता है लेकिन हमारे समाज के अंदर जो परिस्थिति जो एक्सीलेंट नहीं गा रहा है या मांगनी है लंगा है लेकिन गाने का काम ही नहीं करता है या गाने का काम करता है जो गाना एक्सेलेंट नहीं है तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ ये समस्या हमारे सामने भी आती है निरंतर रूप से मुझे तो लगता है कि मैं नहीं कर सकता अब उस जगह वो सामाजिक परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं कि जहाँ जजमाने के हिसाब से काम करते हैं तो जो मांगनी बिल्कुल नहीं गाता बिल्कुल कुछ नहीं बजाता है, उसको भी जजमान पूरे साधन देते रहे पीढियों से, तो सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी थी कि आप गाओ बजाओ मत लेकिन आपका जो नेग है उस नेग के हकदार आप हो और आपको उसको देना पड़ेगा एक वो व्यवस्था थी जिसके अंदर यह चयन नहीं होता था कि मेरे घर का मंगने अच्छा गाना बजाने वाला है कि नहीं है ये नहीं था सवाल ये मेरे घर का लंगा है मेरे घर का मंगने है इसके बाद में उस मंगने का हक हाँ है ये तो हमारे पास एक परिस्थिति जो जातीय व्यवस्थाओं के जरिए से पारंपरिक तरीके से अवेलेबल थी सही। अब आज की तारीख के अंदर माता में तो बड़ी समझ आगे आप एक्सीन पपेटियर हो तो, तो आप हमारे काम के हो तब टी के भी काम के हो तब रेडियो के भी काम के हो तब प्रोग्रामों के भी काम के हो बाकी के काम भी नहीं अब इस जोड़ को कैसे जोड़े आप की समस्या है दर्जी एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर सर्वाधिक दूसरी जातियों के लोग आए जो असली दर्जी पीढ़ियों के दर्जी है वो तो सुई दर्जी कहलाते हैं लेकिन सुई दर्जी आपको गांव के अंदर दो परिवार मिलेंगे और पांच पचास परिवार आपको दर्जियों का काम करते हुए दर्जियों की दुकान लेकर बैठे हुए आपको दूसरी जाति के लोग मिल जाएंगे उस किस्म के प्रोफेशन के अंदर सैकड़ों अन्य लोग इसके अंदर आते हैं तो अब उससे अपने को फिर यह देखना पड़ेगा कि अपनी आधुनिक परिस्थितियों के अंदर इस तरह के कामों के सिलसिले उसमें उस सारी समझ के बाद में यह समझ के अंदर जरूर आता है कि इस वक्त कम से कम ये वक्त ऐसा है जो आने वाले चालीस पचास वर्षों तक मुझे लगता है कि कम से कम दो पीढ़ी या पीढ़ी और तक अगर हमने इनके बच्चों के साथ मेहनत नहीं करी तो इन परंपराओं का कोई लेवा देवा नहीं है इसको तो कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है अब मुझे जब ये सी के लिए जो इस तरीके की स्कीम लगी तब तो मुझे क्या फायदा हुआ मुझे ये फायदा हुआ कि मैं तीन पीढ़ियों को एक साथ देख रहा हूँ बाप को देख रहा हूँ वो तो सिखाने वाला है अट्ठारह साल से पच्चीस साल का उसके अंदर ये स्कॉलरशिप है और नीचे वाले की स्कॉलरशिप है तीन मार्च से तेरह मार्च को हम ही यहाँ पे एक कैंप करें जिसके अंदर पचास लंगा मंगनियाार बच्चे होंगे दस साल से चौदह साल एक ग्रुप होगा 18 साल से 25 साल का एक ग्रुप होगा 40 साल से उसकी बड़ी उम्र का तीन जनरेशन एक साथ हम डील कर सकेंगे अब जैसे ही वर्कशॉप का जैसे कल्पना करते हैं अब कोई ऐसी कल्पना आप करो सोच क्यों या हम भी सोच सकते हैं उसके साथ ये नहीं मैं अपने आप को निकाल रहा हूँ लेकिन ऐसा कैसा ऐसा वर्कशॉप हम पबी कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप लेकिन मुझको पचास बच्चे चलाने वाले आपको मुझे दिखाने पड़ेंगे नहीं तो पचास लड़के जिनको धागा पकड़ना नहीं बहुत तो तो तो आप अपन उस वर्कशॉप को कर सकते हैं अगले साल में अगले मार्च के बाद के अंदर मैं ये स्किल दे सकता हूँ कि साहब ये वर्कशॉप उस काम में हमें करने को तैयार लेकिन वो जो जजमाले का सवाल आया जैसे इनको भी सभी कलाकारों को जोड़ना पड़ेगा साथ में कि चलो एक जाति जजमाले को छोड़ दी लेकिन इन जातियों में जो भी है वो क्या एक साल में या एक शादी में विवाह में क्या आर्ट को उसका बारह महीने पेज भर सकता है ये कलाकार उसकी शादी से क्या से हो तो आपके ना एक अलग ढंग उसकी जिम्मेदारी किसकी ये है वो तो आप ठीक कह रहे हो कि एक तो शादी एक तो होती नहीं हजार गाँव हो तो हजार शादी हो एक की शादी पाँच गाँव पाँच गाँव है पाँच गाँव में राठौड़ है हमीर भाटी है और चार तो नहीं थे आहा, पेड़ तो हम भर सकते जो कानून बदल बधे तो ये आज कही बदे शिक्षक बदे तो ठीक तो तो तो। है चाहो ई कादर गांव बिदगो आदि का मोर करता ने मोर की भूख ही बिठा है तो भी बारे जाबा ये कला का माने काम में कर रही हां जी बाबा बारे गांव की कई भूमिका थी बारे जाबा का चक्कर में कभी थंगो नाव है मांगो सब कुछ है बी के चक्कर में पांच गांव की भूमिका थापर बार काई है हां करता की काई है मांग लिया मांग लिया सब कुछ है मूठ घोड़ा है चार पांच तो घोड़ा है चार पांच मूठ है जग्गा भी है जमी भी जग्गा खेत माथे वो जग्गा भी मनो ने खेत तो, तो है राकड़ा जग्गा में थे कोनी मुरपा कोणा चार मुरपा मोरे चारो भी बाई रहे वो मात्र जग्गा में वो थे पर वो है पण मौनी खेती तो गान बाजार नहीं दे दी ये नी करो तो ये टूटे हां आज वाले तो आप बात बोले खान री लोथ छोड़ दो के खान ने तो मालिक देगा बंदा खाएगा वो वक्त <laughs> आगे तंत्र के जोड़ी है पर जो आगे बात है वो बात करो के तेल वास्ते करे के संगीत वास्ते करे के गाने आला गाने काम करे ढोल का ढोल काम करे कमा चावा कमा काम करे हांगे आ कांगे काम करे तो वैद्य है दिल अकल बदे उम्र जोड़ बदे ठीक है कोई बदे तो आगे माल सा कहता है ना आगे ढोल बजाता के मोर होई देगी न देवो अच्छो को अच्छो, तो तो तू को करता करता है हो आप तो आप ना बता अगे तो जरूरी तो थे तो है में है। हमें वो कहते ही कैसा करे अब लोग ये तो गावे तो नहीं मैं तो गाने वाले को बुला लिया तो आधा धन देवान आधा विनेमान जद आ हाथ तो पड़े मुंह में जद वो जने हूं आप की कराने कहे का कास्ता तो हूं आप आधो हुए तो कहो हूं लियो तो हर कोई आप पेट बातें करे हूं मैं गप पेट करू ना हां <laughs> <laughs> आई तो वाले अगर मान ले यार मोर इंटेलिजेंस पेट दूध पे तो थोड़ी पेट की सफर नहीं की पेट तो शरीर आता ही है ज्योति जी एक आप बता आ, बता बताओ आप जो नाराजगी नहीं नो समाज बने आज आप बताओ अच्छो आप कोई कोई जात करियो बा पद लिया है कोई राजनीति जगह मत है आप अलग अलग संग्रह पैसो संग्रे कर राजपूत पैसो संग्रे में अच्छा तो ज्यादा एक एक ज्यादा बाद में चतुर बाद में ज्यादा लेकिन जात क्यों खत्म हुई वो लकी बन जाम कर और सारा स्टेटा तो आज नया देश में नया तरीका वेगा आज आपकी नया सिनेमा आवे और आपकी करोड़ दोनों तरफ नया बातें माने आप नहीं गिन सको, है लेकिन आदमी आदमी आदमी की भी एक पाल की बेटो उन्हें बैठा जो आमनो करियो अरे देखो गांव करो देश मैं तो भूख मरू मैं पैदल चालू मारे पगकी में बैठो जाए चौपे दूसरा आदमी करियो पालकी में बैठा पालकी कटे, पाल पाल कटे। चार आदमी माते खारा माते तो बोझ कोनी चार चारा बोझ रही है को तो तो तो की बात आप आप आप नहीं तो करना पड़े और कला ये जो कड़ी बड़ी जो। तो ना। हाँ, तो आए में नहीं, जाओ मोतरी कीमत वही तो सिर्फ आप री जवे और वा जानकारी लेनो आसा अमर धर्म है के बाय तारा औने वास्ते वे बच्चा बच्चे आए वे टाइम और काम रे वास्ते नो कुकुले री बात रे वास्ते आपो आशे साथे ई चीज ने बचा लेओ तो आपरी पीढ़िया ने दे ने शायद काले आवे ई बातों नो फल दूजी पिन दिल में ठीक है बड़े भाई साहब तो सुमेदन जी की डेथ हो गई तो सुमेदन जी बीजी के बड़े भाई साहब की डेथ हो गई दो महीने पहले पांच तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे तो वो जी से एक बार मिले तो वो, वो रोज से मिलते करते थे तो बिजी के साथ क्यों रहते हो थे। तो बड़ा तो बड़ा बिजी तो लेखक तो है हम तो बिजी जैसा बनना चाहते हैं अरे बिजी जैसा बनना चाहते हो तो क्या है धोती पैरो और भूखे मरो ये बिजी वो है क्या है the no.